अलिंग क्या है, तो का है प्रधान प्रधान नहीं प्रधान का अव्यवहित कार्य है अलिंग प्रधान का लग जाएगा अब यहाँ पर तत्व संश्रेष्टम सट कार्य उत्पत्ति से पहले कारण में अभिभाग को प्राप्त होकर रहता है कार्य उत्पत्ति से पहले कारण में अभिभक्त होकर रहता है विभाग से कहा जाता है तो अपन लगाएंगे से लेना है यहाँ पर अलिंगे या प्रधाने संशिष्ट करते अविभाग पूर्वक स्थित होकर मतलब प्रधान में अभिभाग को प्रधान में अभिभक्त होकर रहने वाला या प्रधान में क्या बताया मैंने प्रधान में प्रधान में अभिभक्त होकर के रहने वाला तथ्य क्या लेना है महा प्रधान में अभिभक्त होकर रहने वाला अभिभक्त होकर कब रहेगा उत्पत्ति से पहले अभिव्यक्ति से पहले प्रधान में अभिभक्त होकर के रहने वाला महात्व जीविक उत्पन्न होता है या अभिभक्त होता है तो प्रधान में अविभक्त होकर के रहने वाला महत्व उत्पन्न होता है या तो अभ्यक्त होता है लग जाएगा क्रमान क्योंकि क्रम का अतिक्रमण नहीं होता है या तो यथाक्रम से हो जाएगा कैसे कि प्रधान में अविभक्त होकर के रहने वाला महत्व यथाक्रम से अभ्यक्त होता है आगे देखेंगे तथा सद लिंग मात्र संश्रिष्ट विविचय उसी प्रकार से छह छिशे छह विशेष कौन है अहंकार और पंचतन मात्राए तो अहंकार ये उस पत्ती के उत्पत्ति तो किसमें अभिव्यक्त होकर स्थित रहेगा महात्म और पंचतन मात्राएं साक्षात किसमें अभिव्यक्त होकर स्थित रहेंगे और परंपरा हाँ तो वही परम्परिया वाला कहा गया है ना परंपरा वाला कहा गया था उसी प्रकार से लिंग मात्र संसा लिंग मात्र में अभिभक्त होकर स्थित रहने वाले लिंग मात्र का क्या है महात्कार में अभिभक्त <CEO> होकर स्थित रहने वाले छह अविशेष अभिव्यक्ति को प्राप्त होते हैं छह छिशेष अभिव्यक्त होते हैं ठीक है उत्पत्ति काल में अभिव्यक्त हुए और पहले कैसे है अभिभक्त होकर स्थित रहते हैं परिणाम क्रम नियमांस क्योंकि परिणाम क्रम का नियम है क्योंकि परिणाम के क्रम का नियम है कि प्रधान से महत्व मात से अहंकार अहंकार से क्रम का नियम है ना प्रधान का परिणाम महत्व महत्व का परिणाम अहंकार अहंकार का सीधा परिणाम परम्परा से महत्व का पंक्ति लगाएंगे उसी प्रकार से लिम्न मात्रा का महत्व महत्व में अभिभक्त होकर स्थित रहने वाले छह अविशेष परिणाम क्रम के नियम से अभ्यक्ति को प्राप्त होते हैं परिणाम क्रम के नियम से व्यक्ति को जब परिणाम क्रम के नियम से व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो क्या हुआ की अहंकार तो के ना तो परिणाम होते हैं पहले वाक्य में इसको छोड़ देंगे तथा तेरस अविशेषेश भूतानी संश्रिष्टानी के विचण के तथा उसी प्रकार से तेरसु अविशेषेशानी उन्हीं अविशेषो में उन्हीं अविशेषो में अविभक्त होकर स्थित रहने वाली संशिष्टानी है ना तो अविशेष कौन कौन है और अहंकार इंद्रियों की पत्ती किससे बताई गई है इंद्रियों की पत्ती अहंकार से है ना और अहंकार किसमें आएगा अविशेष में किसमें आएगा तो अविशेष में अविभक्त होकर स्थित कौन हो रहेगी जब अभिभक्त से लेंगे नहीं अविशेष से लेंगे आप अहंकार को अविशेष से क्या लेंगे तो उसमें अभिभक्त होकर कौन स्थित रहेगा इंद्रिया और पंचतन मात्रा इंद्रिया और ना। ना। तो, तो फिर इंद्रिया इसमें स्थित रहेंगी ना और पंचतन मात्राएं भी स्थित रहेंगी अच्छा इंद्रिया और इंद्रियों और मात्रा दोनों को ही क्या कहा था विशेष कहा था क्या और अच्छा तन्मात्रा क्या थी अविशेष ठीक थी, ठीक और ये भूत पंच स्थल भूत कैसे थे विशेष थे? थे, थे अच्छा ठीक है ये देखिए कौन थे पंचभूत और एकादश एक अच्छा ठीक है एकादश इंद्रिया और पंचभूत क्या थे लग जाएगी सुनती अब ध्यान लेंगे आपसे तथा अभिशेषेश कौन कौन है तन मात्रा ठीक बोल बढ़िया तो अभिशेष लेना ले तन मात्रा और अहंकार तो जब अविशेष लेंगे तन मात्रा तो उसमें अभिभक्त होकर कौन स्थित रहेगा पंचभूत पंचभूत जब अभिशेष होगा अपना होगा तन मात्रा तो उसमें अभिभक्त होकर कौन स्थित रहेगा पंचभूत और जब अविशेष होगा अहंकार तो उसमें अभिभक्त होकर कौन स्थित होगा एकादश है ना और एकादश अविशेष से आपने किसको किसको दिया है और अहंकार अहंकार को तो जब पंचतन मात्रा अविशेष है तो उससे संबंध उसमें अभिभक्त होकर कौन स्थित रहेगा पंचभूत और जब है अपना अहंकार है तो उसमें अभिभक्त होकर कौन स्थित होगा इंद्रिय कौन स्थित होगा ये बता रहे तथा शेष अविशेषु उन अविशेषो में अविशेष कौन अहंकार और पंचतन मात्राए अहंकार और पंचतन मात्राए उसी प्रकार उन अविशेषो में संशिष्टानी कर अभिभक्त होकर स्थित रहने वाले भूत और इंद्रिया उत्पन्न होती है भूत और इंद्रिया तो भूत से लेना है पंचभूत ये किसने अभिव्यक्त होकर स्थित थे तो अविशेष मात्रा लेंगे और इंद्रिया किस से उत्पन्न होती है आहंकार आहंकार. से तो ठीक है? तो है उसी प्रकार उन अविशेषो में अभिव्यक्त होकर स्थित रहने वाली संश्लेषणी करते अभिव्यक्त होकर स्थित होने वाली पंचभूत और इंद्रिया उत्पन्न होती है या अभिव्यक्ति को सख्त होती है क्या पुरस्कार तथा उत्तम और पूर्व वैसा कहा है क्या कहा है देखना ये ध्यान देना शास्त्र में देखिए सांघ योगिका पढ़े हैं तो उसमें क्या है आपका पुरुष पुरुष एक हो गया ना अब देखना प्रकृति गणना कीजिए प्रकृति नहीं प्रकृति से आरंभ करो गणना प्रकृति एक हो गई ना उससे महत्व उत्पन्न हुआ जाना कितने हो गए महा से अहंकार उत्पन्न हुआ कितने अहंकार से पंच मात्राएं उत्पन्न हुई और अहंकार से एकादश इंद्रिया उत्पन्न हुई कितने हो गया आ, न, आ, न, और जो पंच तन मात्राएं अहंकार से उत्पन्न हुई है ना उन पंच मात्राओं से पंचभूत उत्पन्न हुए कितने हो गया चौबीस हो गए तो 24 तत्वों 24 तत्वों वाली प्रकृति कही जाती है 24 हो गए अब इनसे भिन्न क्या आएगी चेतन पुरुष इनसे भिन्न क्या तो, तो कितने हो गए 25 और योग शास्त्र में क्या आएगी किसको माना ईश्वर को तो कितने हो गए छब्बीस हो गए ईश्वर हो गया पुरुष हो गया इसमें तो अचेतन प्रकृति 24 तत्वों वाली है तो ध्यान देना प्रधान से प्रथम क्या हुआ उत्पन्न हुआ उत्पन्न हुआ या व्यक्त हुआ प्रधान से उत्पन्न हुआ महत्व तो प्रधान की अपेक्षा महत्व तत्वांतर है तभी तो चौबीस तत्व कहेंगे और महत्व की अपेक्षा तत्वान्तर क्या है अहंकार और अहंकार की अपेक्षा तत्वांतर इंद्रिया और तनवात्राए तनवात्राओं की अपेक्षा तनवात्रा से क्या उत्पन्न हुआ पंचभूत तो भूत क्या है के तत्वांतर है इंद्रियों से फिर कुछ और तत्वा नया तत्व होता है नहीं। इसे महात्व अहंकार नामक तत्वान्तर उत्पन्न हुआ अहंकार से एक से एकादश इंद्रियां तत्वान्तर उत्पन्न हुई ऐसा जो है इंद्रियों से कोई और अलग तत्व होगा और पंचभूतों से भी कोई अलग तत्व होगा भूतों से भूत ही होगा मिट्टी से घट बन गया तो भूतों से भूत ही होगा कोई अलग तत्व उत्पन्न होगा क्या वही बता रहे हैं विशेष कि इन विशेश हाँ, तो वही है। इंद्रिया और पंचभूत की विशे, विशे पर न अस्ति अस्थित विशेष पर कोई तत्त्व नहीं है है ना? विशेष भिन्न कोई तत्त्व? अच्छा इनसे भिन्न कोई को इस प्रकार विशेषी कम तत्वांतरम विशेषा नाम तत्व परिणाम अनाशी की विशेषों का तत्व रूप परिणाम नहीं होता है विशेषों का तत्वांतर रूप परिणाम जैसे तो मिट्टी पृथ्वी है ना उसका घट रूप परिणाम होगा तो मिट्टी का की अपेक्षा घट तत्व है ना कि विशेष पर इसका क्या हुआ विशेष भिन्न तत्वांतर नहीं है तत्व न अस्थित ना पहले लिखा है ना विशेष से भिन्न ऐसी नहीं है इसलिए विशेषो का तत्वांतर नहीं।, नहीं होता है ये पंक्ति कहीं आई पहले लग रहा है ऐसा लग रहा है पहले भी कहीं आई है ध्यान देखो जिसको खोजने की कोशिश करो लग रहा है कहीं आ चुकी है अभी कहा आइए थोड़ा थे खोजो दो चार दिन से बहुत पुराना बात में नहीं है अभी आइए किसी दिन दो तीन दिन लगे बिल्कुल थो थो थोड़ा इसी इसी के बात करें आर महीने ऐसा लगता है कि कहीं आइए किसी को इसी हो तो बोलेंगे फिर अगले बताना है जी कुछ हो तो है कुछ है आगे अच्छा जी आगे देखेंगे दे। यदि नहीं, नहीं आया तो है तो तथा क्या उत्तम पुरस्कार है वैसापुर में कहा कैसापुर में कहा कार्य जो है ना कारण में अविभक्त होकर उत्पन्न होता है ये ऊपर ही बताया ना निंग मात्रा है ना इसे समझ लेना और यदि ये पंक्ति आई है विशेष तो तथा उत्पन्न पुरस्कार इसके लिए हो जाएगा देख कल विचार करके बताइये अच्छा तू तो तेम कि सत्र में कहाँ किसके वास्ते में नहीं इसी सूत्र के वास्ते में कहां बोलो ना इस पूरा पूरा वास्तव इस कहाँ है में नहीं सर स्वर नहीं होता है कहाँ बताया है ऐसा इन शब्दों में बताया गया है क्या उन शब्दों की बात चल रही है ना उन शब्दों में बताया हो चला वो शब्द ना वो उसी अर्थ का सोचा कोई वाक्य है क्या नहीं है ना सूत्र के भाष्य के आगे इस सूत्र के भाष्य के आदि में तो भाष्य के आदि मतलब इस सूत्र के भाष्य के आरम्भ में तो देखो सूत्र के आर्मी में ऐसा है क्या तो ऐसा देखो ये जो आया है ना इसे परम अविशेषे अविशेष्यो लिंगमात्र महासत्म तस्वीन सत्ता मात्रे महात आत्मनि अवस्था है ये जो था ना कि सत्ता महा वाले महात्मे स्थित होकर के कहूँ वो छिणाम की काष्ठा को प्राप्त होते हैं ये तो बताया गया है की कार्य उत्पत्ति के पहले कारण में स्थित होता है इतनी बात तो पहले आई है कार्य उत्पत्ति से पहले कारण में स्थित होता है इसके ये बात तो आई है और कैसे स्थित होता है तो यहाँ पर अभिभाग से स्थित होता है तब तो तथा उत्तम पुरस्कार का संबंध पूर्व के साथ हो रहा है और नोधस्त तो वाक्य है ना जी देखना कल पूछना है ना तथा उत्तम पुरस्कार का सम्बन्ध पूर्व वाक्य के साथ है पर वाक्य के साथ देख कर है ना उसमें डेस्ट कर दिया है अपने बाद वाले के साथ लेकिन वो मिल नहीं खा रहा है ना तो कल विचार करो ठीक है कल कल आकर आरम्भ में पूछिए थोड़ा न करिए अब ये तू तेम कहा कि विशेषो का विशेष एकादश है ना और किन्तु उनका और एकादश में भी इनका पंचभूतों का लेना है किन्तु उन पंचभूतों का धर्म लक्षण अवस्था परिणाम कि उन पंचभूतों का धर्म परिणाम लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम की व्याख्या की जाएगी इंद्रियों मतलब ये विशेष तो एकादश है कितने एक सोडस है ना सोडस में पंचभूत लेना पंच भूतों का धर्म परिणाम लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम की व्याख्या की जाएगी मतलब आगे बताएंगे इन विशेष जो भूत हैं है इनके कौन कौन परिणाम होते हैं धर्म परिणाम लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम आगे कहे जाएंगे कहा कहे जायेंगे तीन तेरह में तीन तेरह में कही जाएंगे तत्वातर परिणाम नहीं होगा कौन कौन परिणाम होगा धनु परिणाम लक्षण परिणाम और अवस्था अच्छा परिणाम तीन तेरह में कहा जाएगा अब देखेंगे आगे व्याख्यातम दृश्यम दृश्यम व्याख्यातम की दृष्टि हो दृश्य की व्याख्या हो होगी कौन किस से दृश्य की व्याख्या अच्छा किस सूत्र अच्छा। uh, के द्वारा हुई बोले बोले अच्छा और स्वरूप विशेष दृश्य के स्वरूप विषय किस सूत्र से बताया गया तो दो सूत्रों के द्वारा व्याख्या होगी यहाँ स्वरूप विशेष बता दिया वहाँ सामान्य रूप से बता दिया है चलिए दो सूत्रों के द्वारा व्याख्या होगी ना दृश्य का स्वरूप दो सूत्रों से बताया गया अष्टादश की सूत्र के द्वारा बताया गया सूत्रों के द्वारा की गयी अर्थ कार अब दृष्टि स्वरूप का उदाहरणार्थम दृष्टा के स्वरूप का बोध कराने के लिए या दृष्टा के स्वरूप का निश्चय करने के लिए किसके स्वरूप का दृष्टा के स्वरूप का निश्चय करने के लिए इधम आरभ थे सूत्र आरभ थे इस सूत्र का आरंभ किया जाता है इस सूत्र का आरम्भ क्यों किया जाता है दृष्टा के प्रोप का उदाहरण करने के लिए उदाहरण करने के लिए मतलब निश्चय करने के लिए सत्रवा सूत्र क्या था दृष्टि दृष्ट संयोग दृष्टि दृष्ट दृष्टि दृष्टि दृष्टा और दृष्टि का संयोग क्या है ये का हेतु है दुख दुख का हेतु है दृष्टा और दृष्टि का तो दृश्य प्रपंच तो दो के द्वारा बताया गया है ना इस जितना ये प्रपंच है सभी क्या है दृश्य है अब दृष्टा के स्वरूप का उदाहरण करने के लिए यहाँ गया अठारह उन्नीस में दृश्य का स्वरूप बताया गया और दृष्टा का स्वरूप बताने के लिए ये बीसवा सूत्र आ गया सूत्र देखेंगे दृष्टा दृश्य मात्रा शुद्धों की प्रत्ययपत दृष्टा आत्मा दृष्टा पुरुष दृषि मात्र है दृषि मात्र है मतलब चेतन स्वरूप है चेतन मात्र चेतन मात्र मात्र मात्र कहने से यह है की सांख्य योग शास्त्र के अनुसार भी उसमें कोई धर्म मान्य नहीं है कोई विकार मान्य नहीं है अच्छा दृष्टा पुरुष चेतन मात्र है ज्ञान मात्र है या तो चेतन मात्र है दृष्टिकर्थ ज्ञान ज्ञान या चेतन की पुरुष चेतन मात्र है शुद्धा भी वह शुद्ध होने पर भी शुद्ध है इसका मतलब वो विकारों से रहित है प्रकृति में जो विकार सत्व स्तम्भ है वो पुरुष में नहीं है इसलिए पुरुष कैसा कहा जाता है प्रकृति के विकार जो सत्वर स्तम है वो पुरुष में नहीं है इसलिए पुरुष शुद्ध कहा जाता है अनुवाद जो है ना प्रकृति की अवस्था विशेष जो बुद्धि है बुद्धि की बुद्धि के विकार जो शुभ दुख मोहदी है वो भी पुरुष में नहीं है इसलिए पुरुष को क्या कहते हैं लग जाएगा पुरुष में चेतन मात्र है वह शुद्ध होने पर भी प्रत्यय अनुपस्त प्रत्यय का वृद्धि है की बुद्धि की वृद्धि का साक्षी है या बुद्धि की वृत्तियों को जानने वाला है प्रत्यय का क्या अर्थ है वृद्धि तो दृष्टा चेतन मात्र है वह शुद्ध होने पर भी बुद्धि की वृत्तियों को जानने वाला है बुद्धि की वृत्ति का प्रकाशक है जिसको लिए क्या कहा था पहले प्रतिसंग है ना? नुद्धि की, की का प्रतिसंवेदी है बुद्धि का प्रत्ययकर्थ वृत्ति बुद्धि की वृत्ति भी बुद्धि है इस दृष्टि से कह हैं अनुपस्याकर्थ है प्रतिसंवेदी प्रत्येक बुद्धि बुद्धि की वृत्ति बुद्धि है ना प्रत्येक अर्थ है प्लस वृत्ति अब बुद्धि की वृत्ति भी बुद्धि है इस दृष्टि से प्रत्याय कर से क्या हो गया बुद्धि तो संवेदी ये बुद्धि की वृत्ति का बुद्धि का संवेदन करने वाला कौन है मतलब बुद्धि का विषय के आकार में आकारित होना संवेदन करना है बुद्धि विषय के आकार से युक्त हो जाती है न ये क्या हो गया संवेदन करना कौन तो संवेदन कर रहा है बुद्धि और उसको बुद्धि की जो विषय के आकार में आकारित बुद्धि है ना उसको अपने में मानना उसे अपने में मानना क्या है प्रति संवेदन करना है या बुद्धि की वृत्ति हुई है बुद्धि की व्यक्ति सुख दुख वृत्ति है उसको अपने में मानना क्या है प्रति संवेदन करना है तो यहाँ पर पुरुष चेतन मात्र है वह शुद्ध होने पर भी बुद्धि का प्रति है घर से देखेंगे इस सूत्र में आया है ना दृश्य विसे, के संबंध से या दृष्टि मात्र कहा है तो मात्र कहने से ज्ञान मात्र उसका स्वरूप है चेतन मात्र उसका स्वरूप है उसमें और कोई विशेषण नहीं है तो विशेषण मतलब कोई धर्म विकार विशेषण के संबंध से रही विशेषण के, के संबंध से रहित दृश्य शक्ति ही दृश्य शक्ति ही दृश्य शक्तियों का क्या है कौन है चेतन विशेषण के संबंध से रहित चेतन पुरुष ही दृष्टि मात्र कहा जाता है लखेषण के संबंध से रहित दृश्य शक्ति चेतन पुरुष ही दृशि मात्र कहा जाता है कहाँ पर कहा जाता है सूत्र लग जाएगा और ध्यान तो यहां पर क्या है कि प्रेस्ट्या है है उसको बताते हैं पुरुष है, अच्छा ध्यान देंगे की भी बोल दिया ना तो उसका अर्थ क्या शुद्ध का अर्थ क्या हुआ कि, कि किसी भी विशेषण परामृष्टा से भी वो निकल गया है ना निकल गया और प्रत्यांग सत्या का करते हैं वह पुरुष बुद्धि प्रति संवेदी बुद्धि का प्रति संवेदन करने वाला है बुद्धि का प्रति संवेदन करने वाला है साक्षी है सह से क्या लेना है पुरुष सुरुष बुद्ध न स्वरूप न अत्यंतम विरूप वह पुरुष बुद्धि के अत्यंत समान रूप वाला नहीं है अत्यंत को इधर भी जोड़ लेंगे क्या वह पुरुष बुद्धि के अत्यंतम स्वरूपाना स्वरूपा का समान रूप वाला वह वा पुरुष बुद्धि से अत्यंत समान रूप वाला नहीं है तथा यहाँ पर इन्ना दो बार है ना कि अत्यंतम विवा पुरुष बुद्धि से अत्यंत विपरीत रूप, रूप वाला नहीं है युवा पुरुष बुद्धि से अत्यंत विपरीत रूप वाला नहीं है वह पुरुष बुद्धि से अत्यंत समान रूप वाला नहीं है तथा वह पुरुष बुद्धि से अत्यंत विपरीत रूप वाला नहीं है पुरुष का रूप बुद्धि के न तो अत्यंत समान है और ना ही अत्यंत विपरीत है ठीक है अब ध्यान देंगे इसी को स्पष्टी इस करते हैं न टावर्स दो बातें आई कि पुरुष बुद्धि के अत्यंत समान रूप वाला नहीं है एक बात और दूसरी बात पुरुष बुद्धि के अत्यंत विपरीत रूप वाला नहीं है इन दोनों में पहली बात क्या है की पुरुष बुद्धि के अत्यंत समान रूप वाला नहीं है तो इसी को स्पष्ट करते हैं न टावर्स रूपा टावर्स वाक्य अलंकार में है पुरुष बुद्धि के अत्यंत समान रूप वाला नहीं है पुरुष बुद्धि के अत्यंत समान रूप वाला नहीं है कस्मात किस कारण से किस कारण से अत्यंत समान रूप वाला नहीं है तो ध्यान देंगे तो एक कारण तो ये बताते हैं कि बुद्धि है परिणामी अपरुष है अपरिणामी बुद्धि क्या है परिणामी है तो पुरुष क्या है तो जो एक वस्तु परिणामी एक वस्तु अपरिणामी तो इन दोनों का समान रूप कह सकते हैं नहीं कर सकते तो अत्यंत समान रूप वाले नहीं हुई अब ध्यान देना तो बुद्धि परिणामी है पुरुष अपरिणामी है बुद्धि परिणामी है इसको थोड़ा समझेंगे कि बुद्धि जिस विषय के आकार में परिणाम होती है हुआ विषय ज्ञात होता है बुद्धि जिस विषय के आकार में परिणाम को प्राप्त बुद्धि जिस विषय के आकार की होती है बुद्धि जिस विषय के आकार की होती है वह विषय ज्ञात होता है तथा बुद्धि जिस विषय के आकार की कहीं होती है वह विषय ज्ञात कौन सा विषय ज्ञात होता है, है। या बुद्धि जिस विषय आकार की होती है कह सकते हैं बुद्धि जिस विषय के क्या सव... कहेंगे बुद्धि जिस विषय के समान परिणाम को प्राप्त करती है बुद्धि जिस विषय के समान या बुद्धि जिस विषय के समान परिणाम को प्राप्त करती है वह विषय ज्ञात होता है और बुद्धि जिस विषय के समान परिणाम को प्राप्त नहीं करती है वह विषय अज्ञात होता है तो कौन सा विषय ज्ञात होता है बुद्धि जिस विषय के बुद्धि जिस विषय के आकार की होती है अर्थात बुद्धि जिस विषय के समान परिणाम बुद्धि जिस विषय के समान परिणाम को प्राप्त होती है बुद्धि जिस विषय के आकार में परिणत होती है और कौन सा विषय अज्ञात होता है बुद्धि जिस विषय के आकार में परिणत नहीं होती है तो ध्यान देना कि विषय विषय वो हुआ होगा जिस विषय के आकार में बुद्धि का परिणाम होगा और विषय अज्ञात होगा जिस विषय के रूप में बुद्धि का परिणाम नहीं होगा तो बुद्धि का विषय कभी ज्ञात होता है कभी अज्ञात होता है तो ज्ञात और अज्ञात विषय होने से क्या सिद्ध होता है बुद्धि का वुद्� मतलब बुद्धि का विषय कभी ज्ञात होता है कभी नहीं ज्ञात होता है तो इससे क्या सिद्ध होता है बुद्धि का परिणाम अत्यंत समान वाला नहीं अकमात क्यों तो बताते हैं ज्ञात अज्ञात विषय बुद्धि की ज्ञात तथा अज्ञात विषय होने के कारण ऐसा लगाएंगे बुद्धि का कभी ज्ञात विषय होने के कारण और कभी अज्ञात विषय होने के कारण ज्ञाता अज्ञात विषय है ना अज्ञात विषय का ज्ञाता ज्ञात विषय वाली फिर तो अलग है ना तो बुद्धि का विषय बुद्धि का कभी ज्ञात विषय होने के कारण और कभी अज्ञात विषय होने के कारण क्या सिद्ध हो जाएगा बुद्धि का हाँ बुद्धि परिणामी सिद्ध हो जाएगी लग जाएगा की बुद्धि का कभी ज्ञात विषय होने के कारण तथा कभी अज्ञात विषय होने के कारण बुद्धि परिणामी होती है बुद्धि इसलिए वर्ष में ले लेंगे है ना अच्छा या तो ऐसा लगाएंगे कंशी को अकस्मात किस कारण से तो उसका उत्तर हो गया ही बुद्धि परिणामी क्योंकि बुद्धि परिणामी है क्योंकि बुद्धि बुद्धि इसीलिए मैसे परिणामी क्योंकि बुद्धि परिणामी है परिणामी है मतलब परिणाम को प्राप्त होने वाली है ही कस्बा क्योंकि क्योंकि बुद्धि परिणाम को प्राप्त होने वाली है और परिणाम को प्राप्त होने वाली है इसमें क्या है हेतु है ज्ञाता क्यूँकी बुद्धि का विषय कभी अज्ञात होता है और बुद्धि का विषय कभी तो अकस्मात का सीधा उत्तर क्या है क्योंकि बुद्धि परिणामी है क्यूँकी बुद्धि और बुद्धि परिणामी क्यूँ है क्यूँकी बुद्धि का विषय कभी ज्ञात होता है और कभी तो कभी गया तो कभी अज्ञात विषय जिसका होगा वो वस्तु कैसी होगी अच्छा अब इसी को स्पष्ट इस करते हैं बुद्धि का गवादी बुद्धि का जो घटादी रूप विषय होगा वो किस, कभी ज्ञात होगा कभी अज्ञात होगा उसी को बताते हैं तस्या क्या है बुद्धि और बुद्धि का विषय कौन गुप्त बुद्धि का विषय गोवादी अथवा घटादी कभी ज्ञात होता है कभी ज्ञात होता है लगी होती और बुद्धि का विषय गोवादि अथवा घटादि ज्ञात मतलब कभी ज्ञात होता है क्या अज्ञात और कभी कौन अज्ञात होता है घटादी गोवादी और घटादी विषय कभी अज्ञात होता है होते हैं इस प्रकार बुद्धि के परिणामित्व का बोध होता है इस प्रकार बुद्धि के परिणामित्व को जाना जाता है बुद्धि के परिणामित्व को जाना जाता है या बुद्धि के परिणामी होने का बोध होता है ज् इस प्रकार बुद्धि के परिणामी होने का होता है लग जाएगी तो विषय वाली बुद्धि कब होगी जब बुद्धि का जब बुद्धि का विषय के आकार का परिणाम होगा और अज्ञात विषय वाली कब होगी तो विषय कभी ज्ञात होता है कभी अज्ञात होता है इसी कर इसलिए या इस प्रकार इसी को का क्या है इस प्रकार बुद्धि का परिणामित्व कहा जाता है लग जाएगा परिणामित्व कर परिणाम इस प्रकार बुद्धि का परिणाम या इस प्रकार बुद्धि के परिणाम का, है। है। का बोध होता है या बुद्धि के परिणाम की अनुमति होती है परिणामित्व कर परिणाम समझते हो गए फिर स्वाचे अब ध्यान देंगे तो बुद्धि कैसी होगी परिणामी क्यों क्यों कभी विषय है कभी अज्ञास है बुद्धि हो गई परिणामी और पुरुष ऐसा हो जाएगा अभिणाम पुरुष हो जाएगा अपरिणामी पुरुष बुद्धि की वृत्ति को जानता है ना तो बुद्धि की वृत्ति रूप कोई ऐसी स्थिति है कि बुद्धि की वृत्ति हो पुरुष न जाने में तो बुद्धि की वृत्ति ही नहीं होगी और जब बुद्धि की वृत्ति होगी तो पुरुष को पुरुष उसको न जाने ऐसा संभव है नहीं है ना तो पुरुष को विषय सदा ज्ञात है से और ज्ञात है घटाजी विषय कभी भी बुद्धि पे स्थित हो पुरुषता जाने ऐसा संभव है क्या तो दोनों बात है कह सकते हैं तू सदात विषय पुरुषस्थ किन्तु पुरुष का सदा ज्ञात सदा ज्ञात विषय किसको है हाँ, किंतु सदा ज्ञात हुए विषयों वाला किन्तु पुरुष का सदा ज्ञात विषय तो? या पुरुष को सदा सभी विषयों का ज्ञान पुरुष को सदा विषय सभी विषयों का ज्ञान उसके अपरिणामित्व का बोध कराते हैं किसके अपरिणामित्व का ध्यान लेंगे ये पुरुष को बुद्धिवृत्ति रूप विषय सदा ज्ञात है और यदि पुरुष को विशेष अभी ज्ञात न हो यदि पुरुष को विशेष क्या क्या पर सदा यदि पुरुष को विशेष सदा ज्ञात न हो यदि पुरुष को विशेष सदा ज्ञात न हो मतलब पुरुष को विशेष कभी ज्ञात होते हैं कभी अज्ञात होते हैं यदि यह स्थिति हो कि पुरुष को विशेष कभी ज्ञात हो कभी अज्ञात हो तब तो पुरुष भी कैसा सिद्ध हो जाएगा परिणामी परिणामी क्योंकि ज्ञात कब होगा विषय जब उसका परिणाम होगा और अज्ञात कब होगा जब उस पुरुष परिणाम और पर ऐसा है क्या उसको सदा इसका मतलब क्या है उसका कोई परिणाम नहीं।, नहीं होता है नहीं। कभी हो हो कभी हो, तो क्या सिद्ध हो जाएगा परिणाम लगाएंगे किन्तुरु पुरुष को, पुरु, को सदा ज्ञात विशेष पुरुष को सदा सभी विषयों का ज्ञान होना उसके अपरणामित्व का गोड कराता है या उसके अपरिणामित्व की अनुमिति कराता है तो पुरुष के अपरिणामित्व का गोड कौन कराता है सदात सदा तो, है ना सदाग्ञात रहने वाले सभी विषय कौन सा भी विषय सभी, जि सभी सदात है ना पुरुष को अब कस्मात मतलब कैसे अकस्मात करी तो तो को समझो न ही बुद्धि का नाम ना पुरुष विशेष गृहिता चा अगृिता अब ध्यान देंगे कि पुरुष से बुद्धि वृत्ति रूप विषय का कभी ज्ञाता हो कभी अज्ञाता हो पुरुष बुद्धि का ज्ञाता हो या पुरुष बुद्धि का ज्ञाता ना हो बुद्धि की वृत्ति भी बुद्धि है ना तो पुरुष बुद्धि की वृत्ति रूप विषय को जानता है या पुरुष बुद्धि की वृत्ति को जानता है बुद्धि की वृत्ति भी बुद्धि है न तो कह सकते पुरुष कभी बुद्धि को जानता है कभी बुद्धि को नहीं जानता ऐसा संभव है क्या बल्कि वो हमेशा जानता है किसको को जानता है या बुद्धि की मृत्यु को जानता है कह सकते हैं तो इसी जो अभी आई है ना उसी उसकी स्पष्टीकरण या गया देखेंगे कि पुरुष से बुद्धि की वृद्धि का कभी ज्ञाता हो गृहिता है ना पुरुष बुद्धि की वृद्धि का कभी भुड़ी भुड़ी भुड़ी का? भुड़ी भुड़ी भुड़ी या पुरुष बुद्धि की वृद्धि वृत्ति का पुरुष बुद्धि की वृद्धि रूप विषय का या पुरुष बुद्धि का कह सकते पुरुष बुद्धि का कभी ज्ञाता हो या अग्रहिता और कभी ज्ञाता न हो पुरुष से बुद्धि का कभी ज्ञाता हो और कभी ज्ञाता न हो इस प्रकार बुद्धि पुरुष का विषय होगी नहीं नहीं ध्यान देना बुद्धि पुरुष क्या पुरुष कभी बुद्धि का ज्ञाता हो और कभी पुरुष बुद्धि का ज्ञाता ना हो तो इस प्रकार बुद्धि पुरुष का विषय बनेगी नहीं बनेगी बुद्धि पुरुष का विषय बनती किस प्रकार जब वो सदा हाँ पुरुष के सदा ज्ञाता होने से ही बुद्धि पुरुष का विषय बनती है वही पंक्ति लगाइए पुरुष गृहिता का पुरुष बुद्धि का कभी ज्ञाता हो और पुरुष बुद्धि का कभी ज्ञाता न हो इस प्रकार बुद्धि पुरुष का विषय ना न्या इस प्रकार बुद्धि पुरुष का विषय नहीं हो सकती लग गया इस प्रकार बुद्धि पुरुष का विषय नहीं हो सकती है इस प्रकारीकृत इससे पुरुष सदा ज्ञात विषयत्व सिद्ध हम इससे पुरुष का सदा ज्ञात विषयत्व सिद्ध होता है सदा सदा ज्ञात हुए वाला सिद्ध होता है। इससे तथसया अपरिमित्व और वैसा होने से कैसा होने से सदा ज्ञात विशेष होने से पुरुष का सदा ज्ञात विशेष होने से उसका अपरिणामित्व सिद्ध होता है किसका लग गया इस सदा विषय ज्ञात होने से उसका क्या सिद्ध तो होता है अपराणाम यदि कभी विषय ज्ञात होते कभी अज्ञात होते तो सिद्ध हो जाता है उससे उसका होता है पुरुष क्या अपरिणामी और क्या तो और कुछ बता रहे हैं परार्था बुद्धि बुद्धि परार्था बुद्धि परार्थ है मतलब बुद्धि पर के प्रयोजन के, के, के, के लिए है बुद्धि पर के प्रयोजन के लिए है यसे, पर के लिए है जिसका कौन सा प्रयोजन भोग और अपवर्ग तो मतलब के लिए है, है? गोर है तो बुद्धि स्वार्थ भी की परार्थ हुई अच्छा तो बुद्धि पढ़ के लिए है क्यों उसमे हेतु है संघत कार्य स्वार्थ मिलकर कार्य करने के कारण मिलकर कार्य करने के कारण जो मिलकर कार्य करता है वो क्या होता है पर के लिए होता है जैसे दीप का होता है ना तो दीप में क्या होता है वर्षिका होती है तेल होता है और एक आधार पात्र होता है तो मिलकर कार्य करते हैं फिर जो तो वो अपने लिए करते हैं कि पर के लिए पर के लिए, पर के लिए करते हैं अच्छा मकान में देखो सीमेंट सीमेंट लगड़ी सब होता है मिलकर होता है तो किसके लिए होता है मकान मकान के लिए होता है क्या पर के लिए होता है तो मिलकर कार्य करने के कारण ध्यान देना बुद्धि क्लेश कर्म और वासनाओं से मिलकर काम करती है बुद्धि किससे काम करती है इससे मिलकर काम करती है क्लेश कर्म यदि क्लेश कर्म और वासनाएं न हो तो बुद्धि का विषय के आकार में परिणाम होगा क्लेश कर्म और वासनाएं ना हो तो बुद्धि का विषय के आकार में परिणाम नहीं होगा तो बुद्धि किन मिलकर अपना कार्य करती है किनसे मिल के विषय के आकार में परिणाम को प्राप्त होती है क्लेश कर्म हाँ। तो पंखी लगाएंगे कि बुद्धि पर के प्रयोजन के लिए है क्यूँकी वह क्लेश कर्म और वासनाओं के साथ मिलकर कार्य करती है संगत कर बुद्धि पर के प्रयोजन के लिए है पर मतलब पुरुष पुरुष के भोग और, और भो प्रयोजन के लिए है क्यूँकी मिलकर कार्य करती है अच्छा पुरुष स्वार्थ और पुरुष परार्थ नहीं है पुरुष पर के प्रयोजन के लिए नहीं है पुरुष किसके लिए है अपने लिए पुरुष किसके लिए करता है सब अपने लिए करता है बुद्धि पुरुष के लिए करती है पुरुष किसके लिए करता है अपने लिए करता है जो कुछ भी व्यक्ति करता है किसके लिए अपने लिए ही करता है दूसरे के लिए कुछ नहीं करता है कोई उपकारी मनुष्य है दूसरे को खूब उपकार करता है तो उससे कहो बात उपकार करना बंद कर दो तो बंद कर पाएगा जिसका उपकार करना स्वभाव है क्यों वो बोलेगा मुझे अच्छा नहीं लगता है ना करने तो किसके लिए वो कर रहा है अपने लिए हाँ। पर जिन शास्त्रों में ईश्वर की भक्ति का प्रतिपादन है वहाँ पर तो माना जाता है कि पुरुष किसके लिए है परमात्मा का भजन करने के लिए है परमात्मा की उपासना करने के लिए है योग शास्त्र में मतलब समाधि की चर्चा है और परमात्मा की अनुग्रह से समाधि बताई गई है लेकिन यहाँ पर भक्ति परम प्रयोजन तो नहीं है न योग शास्त्र में परम प्रयोजन तो क्या है यहाँ पर समाधि कई ऐसा है न और फिर उस दृष्टि का भी निरोध है ना सब इसलिए यहाँ पर वो पुरुष को स्वस्थ दे दिया है इस कारण से ध्यान देना जिन शास्त्रों में जो है ना क्या है कि वो परमात्मा की उपासना मुख्य रूप से बताई गई है तो वहाँ परमात्मा के लिए ही कहा जाएगा परमात्मा का एक सेवक है उनके लिए ही यहाँ पर ऐसी चर्चा योग बहुत अच्छा है लेकिन ईश्वर की भक्ति जो है वो क्या है समाधि के साधन रूप से कही गई है की ईश्वर की भक्ति से सब प्राप्त है तो साधन रूप में कही गई साध्य रूप में आनेंगे है ना यह अंतर हो जाएगा ऐसा इसलिए जाए कहा गया स्वार्थ जो भक्ति शास्त्र है वहाँ पर क्या है? भक्ति साधन भी है होती है और श्राध भी होती है साधन भी होती है और साधन भी है फल भी वही है हमेशा रहती है हमेशा रहती है भक्ति को उसका जो ब्रह्म दर्शन है ना तो ब्रह्म दर्शन क्या है कि ब्रह्म के आकार की चित्त वृत्ति वही भक्ति के हो सकता ब्रह्म का अनुभव करना ही भक्ति है भक्ति मतलब ब्रह्म का अनुभव करना ही भक्ति है वो सराब बनी है वो एक अलग बात है यहाँ पर जो है ना ये क्या है पुरुष के लिए, यहाँ अचेतन और चेतन दो का विचार कीजिए अचेतन किसके लिए है चेतन के लिए अचेतन पदार्थ किसके लिए है चेतन के कार्य आते हैं और चेतन किसके कार्य आएगा अपने कार्य आएगा किस दृष्टि से कार्य है पुरुष स्वार्थ तथ तथा सर्वार्थाध्यावसायक त्रिगुना बुद्धि सर्वाथ मतलब सभी विषयों के निश्चियात्मक ज्ञान का जनक होना चाहिए सभी विषयों के सर्वार्थ है ना अर्थ मतलब विषय और है निश्चयात्मक ज्ञान का जनक जिनक। तो सभी पदार्थों के निश्चयात्मक ज्ञान का जनक कौन है बुद्धि तो ज्ञान देंगे सभी पदार्थों के निश्च्यात्मक ज्ञान का जनक है बुद्धि शांत घोर और मूड बुद्धि एक ऐसी होती है शांत घोर और मूड शांत का मतलब क्या है सुखजनक और घोर का अर्थ है दुख जनक और मूड का है तो शांत घोर और मूड ये है ना बुद्धि तो ध्यान देना तो शांत तो और मूढ़त्व रूप से सभी पदार्थों के निश्चियात्मक ज्ञान का जनक होना किस रूप से तो रूप से सभी पदार्थों के निश्चयात्मक ज्ञान का जन्म होने के कारण कारणात्मक सिद्ध होती है बुद्धि कैसी सिद्ध होती है कोई ज्ञान सुखरूप होता है कोई दुख रूप होता है कोई मोर रूप होता है अनुकूल विषय का ज्ञान जो विषय अपने को प्रिय है अपने अनुकूल है उस विषय का ज्ञान कैसा होगा सुखरूप होगा जो विषय अपने को प्रिय है अनुकूल है उसका ज्ञान होगा सुखरूप और जो विषय को अप्री है उसका ज्ञान कैसा होगा ज्ञान रूप से सभी पदार्थों से निश्चयात्मक ज्ञान का जनक होने के कारण बुद्धि कैसी है त्रिगुणा त्रिगुणा मतलब त्रिगुणात्मक है और त्रिगुण अचेतना और त्रिगुणत्व होने के कारण अचेतन है त्रिगुण कार्य तो तो तीन गुण वाली तो त्रिगुण क्या है तीन गुण तीन गुण किस में हाँ और बुद्धि का त्रिगुण होने के कारण वो अचेतन है जो त्रिगुण पदार्थ होंगे वे कैसे होंगे और जो गुणातीत होगा वो चेतन होगा मतलब गुणातीत का मतलब क्या है जो त्रिगुण से रहित होगा वो कैसा होगा चेतन नहीं।, नहीं ये गुण नहीं होगा ये नहीं कहें वो चेतन में चेतन तो है तो मतलब क्या ये चतुरथ ये गुरु नहीं है न? यही मतलब है कि जिसमे ये तीन गुण है वो क्या है अचेतन है और जिसमें ये तीन गुण नहीं वो है? है, है, है, वो है वो कैसा है इसने वास्तव में स्थिति यही है की ये गुण न इन गुणों के न होने में वो निर्गुण कहा जाता है उसकी स्थिति यही है लेकिन लोग उसको निर्गुण का प्रस्पादन करने वाले पत्थर जैसा वर्णन कर जाते हैं कुछ नहीं है वो पाषाण हृदय वाले लोग जो है खास करके मर्म गुण नहीं समझने वाले ऐसा उसको करते हैं वर्णन एक भी गुण न हो है कोई और जो सबसे बड़ा परमाथमा है वो क्या घटिया पदार से भी ज्यादा घटिया है क्या उसमें कोई गुण ही नहीं बोला जितने दृश्य सुख है कोई ऐसी वस्तु है जिसमें एक भी अच्छा गुण ना हो कोई ऐसी वस्तु एक भी उसी गुण ना हो तो सबसे बड़ा जो परमात्मा है सबसे महिमाशाली परमात्मा है जिसकी अनंत गुण है उसमें एक वि गुण ना हो जो व्याघात कहना से वर्षित होकर लोग ऐसा ऐसा बोलते हैं देर साहते हैं इन्ही गुणों से रहित होने के कारण प्रकृति के शतुराष्ट गुणों से रहित होने के कारण और प्रकृति के संबंध से आने वाले शोक मोह आदि गुणों से रहित होने के कारण ही उसको निर्गुण कहते हैं प्रकृति के गुण कौन सतर स्तम इनसे रही होने का? और प्रकृति के संबंध से आने जाने शोक इन गुणों से रही होने कारण क्या कहते हैं निर्गुण अब उसमें जगत करती तो नहीं है वास्तव्य नहीं है दया नहीं है कंगा नहीं है ऐसा थोड़ा सा कहते हैं फिर तो बोध वासना से वासित लोग सबका निषेध करता है कुछ कुछ कर, कर दया भी सब भरा है उसमें बहुत अज्ञानी लोग ऐसा बोलता है है ना उसको पत्थर से भी खराब ज्यादा करता है जो बहुत है तो इसे जो है ना बंद हो गए हैं त्रिगुण होने के कारण कैसी बुद्धि अचेतन है गुणा नाम तो उपदृष्टा फिर किन्तु पुरुष गुणों का उपदृष्टा है पुरुष क्या गुणों का उपदृष्टा है सभी है न की जो सुखदेव जैसे ज्ञानी है ना सुखदेव ज्ञानी है या जी आजकल के ज्ञानियों से कम ज्ञानी है क्या अच्छा फिर उन्होंने भागवत में क्या है भगवान के गुणों का वर्णन है कि नहीं भगवान के गुणों का वर्णन लीलाओं का वर्णन सब सुखदेव जो है एक दूसरे को सुनाते कि नहीं सुनाते तो अब आज का जो वेदांत है उसके अनुसार सुखदेव जी तो महाअज्ञानी हो जाएंगे ज्वैत वाली हो जायेंगे और भीष किताब को जो है ना महाभारत में क्या कहा गया है ज्ञान का साक्षात सूर्य कहा गया है जब महाभारत युद्ध के पक्ष जब राजा बनगे युद्ध तो क्या है स्थिर को किना बहुत दुख हो गया कि हमने अपने स्वार्थ के लिए अपने सभी परिजनों को मरवा डाला बहुत दुख हुआ और श्री कृष्ण से कहते हैं कि हमारा दुख दूर कीजिए मैंने बहुत अर्थ किया तो श्री कृष्ण से कहा ज्ञान के साथ साथ पूरे भीष्ट कामे हैं उनके पास जाकर के भेज लेना चाहिए तो अब सब तो पांडव श्री कृष्ण सब मिल करके के काम के पास गए हैं और तब तो भी यहाँ पर जिज्ञासा की है विष्ठ सबसे भीष्ट कामय ने उनको भेज दिया है वही शांति करोगे है और वहां पर देखो क्या है भीष में ज्ञानी है और देकर त्याग कैसे किया श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए महाभारत पढ़ देखिए और आजकल जो वेदांत पढ़ाया जाता है उसके अनुसार भीष पिता में ज्ञानी होंगे कि अज्ञानी होंगे सगोन निर्गुण का ऐसा विवेचन करते है मोट लोग तो क्या होंगे तो अब देखो महाभारत प्रचार वेदाभ्यास उसको लिखते है किसको भीष पिता में वो को ज्ञानी लिखते हैं सूर्यदेव ज्ञानी लिखते है तो सात प्रतिपादित जो ज्ञानी है वो ईश्वर की भक्ति कर जो है ना बुद्ध वासना से वासित जो लोग वेदांत का व्याख्यान कर रहे हैं वो तो बोलते है ऐसा गुण मतलब है निर्गुण का मतलब यही है निर्गुण का मतलब यही है प्रकृति के गुणों से रही था सतम प्रकृति के संबंध से होने वाले सूक्ष्मी गुणों से रही हैं बाकी दया वास जगत का अस्तित्व गुणों से रही था ऐसा ना, ना तो शुति कहती है ना ही कहता है जिगड़े थे इसका शासन ध्यान आप नहीं तो आजकल जैसा लोग पढ़ते पढ़ाते हैं तो सुख दे मानना पड़ेगा ऐसा ऐसा लोग पढ़ा रहे हैं तो गलत है अच्छी नहीं है प्रक्रिया वास्तव में गुरुवाणी पढ़कर देखो चाहे संत में पढ़कर देखो यही यह आपको लगेगा संतंग ऐसा है नहीं तो वही जो बात यहाँ बताई वही है।, है न भगवान के अनंत गुण है अनंत नया है अनंत उदारता है अनंत कमला उसका कोई वर्णन कर सकता है नहीं कर सकता उसमें वो भी नहीं है अच्छा बनता है तो क्या है बुद्धि त्रिगुण है और होने के कारण कैसी है वो अचेतन है तू कि पुर, पुरुष क्या है गोआ का उत्कृष्ट है इसको कल कर देंगे